कुंभकर्ण जागा उठ बैठा वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काले ही शरीर धारण करके बैठा हो कुंभकर्ण ने पूछा हे hey भाई कहो तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही फिर कहा हे hey, तात वानरों ने बड़े सब राक्षस मार डाले बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला दुर्मुख देव शत्रु यानी देवांतक मनुष्य भक्षक यानी भारी योद्धा सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर यानी दुखी होकर बोला अरे मूर्ख जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है हे राक्षसराज तूने अच्छा नहीं किया अब आकर मुझे क्या जगाया हे तात अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम को भजो तो कल्याण होगा हे रावण जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है हाय भाई तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया हे स्वामी तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता पर अब तो समय जाता रहा हे भाई अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिलने मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के दर्शन करूं श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्र घात यानी बिजली गिरने के समान गर्जा मद के मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला सेना भी साथ नहीं ली उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिया लगे विभीषण ने कहा काम hey, हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी उस ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया दीन देख प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा ने कहा है है है पुत्र सुन रावण तो काल के वश हो गया यानी उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता हे hey, विभीषण तू धन्य है धन्य है, धन्य है है hey, तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया हे hey, भाई तूने अपने कुल को दीय कर दिया जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना है भाई मैं काल के वश यानी मृत्यु के वश हो गया हूं। मुझे अपना पराया नहीं सूझता इसलिए अब तुम जाओ भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे विभीषण ने कहा हे नाथ पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किल किलाकर यानी हर्ष ध्वनि करके दौड़े वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे रीच वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा यानी विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को को भी जहां तहां पटक पटक डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख का दबाकर चला शिवजी कहते हैं हे उमा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 जाती रही तब तब मारुते हनुमान जी जागे और फिर वे वे सुग्रीव सुग्रीव को खोजने लगे सुग्रीव की भी दूर हुई तब वे मुर्दे से से होकर खिसक गए यानी कांख से नीचे गिर पड़े ण ने उनको मृतक जाना उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले तब कुंभकर्ण ने जाना उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो नाक कान काटे गए ऐसे मन में जानकर बड़ी ग्लानी हुई और वह क्रोध करके लौटा एक तो वह स्वभाव यानी आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर वानर करके दौड़े और, और वृक्षों के समूह छोड़े <coughs> रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काले ही आ रहा हो वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़कर खाने लगा वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियाँ समा रही हों करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला करोड़ों के हाथों से मल के पृथ्वी की धूल में मिला दिया पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल भाग रहे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 प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने एक लाख बाण छोड़े वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हूं जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं बहुत से वीरों के सौ सौ टुकड़े हो जाते हैं घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं बहुत से तो कठिन बाण को देख ही भाग जाते हैं बिना मुंड यानी सिर के प्रचंड रुंड यानी धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा यानी चिल्ला रहे हैं प्रभु के बाणों ने मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ जहाँ भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता जैसे बिजलियाँ बादल में समा जाती हैं उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो, उसे व्याकुल देखकर रीछ रीछवानर दौड़े वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा था करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड शिवजी कहते हैं हे, हे भवानी वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, है। जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। वे हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम हे खर के शत्रु शरणागत के दुख करने वाले रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले ही क्रोध पूर्वक चले यानी आगे बढ़े उन्होंने धनुष को खींचकर कर सौ बाण संधान किए बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर कर दौड़ा उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी उसने एक पर्वत उखाड़ रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो वह बड़ी जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा हा इस प्रकार पुकारने लगे करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों से बाणों के समूह से भर दिया तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा मानो काल रूपी सजीव तर्कस ही आ रहा हो तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बांध लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया वह सिर रावण के आगे जा गिरा उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी तब प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों, उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं विनती करके सब देवता चले गए उसी समय देवर्षि नारद आए आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए अतुलनीय बल वाले कोशल श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है मुख पर पसीने की बूंदे हैं कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं शरीर पर रक्त के कण हैं और दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं चारों ओर रीछ वानर सुशोभित है तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से यानी हजार मुख हैं। हैं, शिवजी कहते हे गिरिजे, जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी। श्री राम जी ने अपना दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट चली आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई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 अपने हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएँ कहकर पिता को समझाया और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा अभी बहुत बड़ा क्या करूं हे तात मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डे इधर काल के समान वीर वानर और भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं हे गरुड़ उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता मेघनाद उसी यानी पूर्वोक्त माया मय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गर्जा जिससे वानरों की सेना में भय छा गया वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए मानो मेघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते इससे दुखी होकर लौट आते हैं मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिया यानी बाणों से छा दिया अब कहा जाएं? यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो मेघनाद ने मारुति हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा वह जो जो छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं स्वतंत्र एक अखंड और निर्विकार है वे घर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए यानी उससे बंध गए श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक यानी चरित्र करते हैं रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया किंतु तो उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ शिवजी कहते हैं हे गिरिजे जिनका नाम जपकर मुनि भव यानी जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं वे सर्वव्यापक और विश्व निवास यानी विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं हे भवानी श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क यानी निर्णय नहीं किया जा सकता ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं वे सब तर्क यानी शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे? यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा अरे मूर्ख मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था अरे अधम अब तू मुझी को ललकारने लगा ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ अपना त्रिशूल चलाया जाम उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा जाबवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर अपना बल दिखलाया किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता तब जामान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया इधर नारद जी ने गरुड़ को भेजा वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे समूहों को पकड़कर खा गए तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए मेघनाद की टूटी, तब पिता को को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजेय होने को करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा है अतुलनीय बलवान उदार प्रभु देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद मेघनाद पवित्र यज्ञ यज्ञ कर रहा है, हे प्रभु, यदि वह सिद्ध हो पाएगा तो नाथ, फिर जल्दी जीता ना जा सकेगा यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा हे भाइयों सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को को विध्वंस करो। हे हे लक्ष्मण संग्राम में तुम उसे मारना। मारना देवताओं भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से जिससे निशाचर का नाश हो हे जावान सुग्रीव और विभीषण तुम दोनों तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर कर यानी चढ़ा कर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है आज मैं उसे मार ही डालूंगा श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया फिर भी जब वह नहीं उठा तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे इतने पर भी वह ना उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर पर गिरा दिया फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी प्रचंड त्रिशूल छोड़ा अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए श्री हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे पर उसे चोट नहीं लगी शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर करके दौड़ा उसे काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े वज्र के समान बाणों को आता देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर हो गया और फिर भात भात के रूप धारण करके युद्ध करने लगा वह कभी प्रकट होता था कभी छिप जाता था शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे तब यानी लक्ष्मण लक्ष्मण जी जी बहुत बहुत ही क्रोधित हुए जी ने मन में यह विचार किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका अब इसे और अधिक खेलाना अच्छा नहीं है अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए कौशल पति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्प करके बाण का किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा और मरते समय उसने सब सम कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहा है राम कहा है ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है। धन्य है, है, जो तू लक्ष्मण लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया हनुमान जी ने उसको बिना परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब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 रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना त्योही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा मंदोदरी छाती पीट पीटकर और बहुत प्रकार से पुकार पुकारकर बड़ा भारी विलाप करने लगी नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए सभी रावण को नीच कहने लगे तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य यानी रूप नाशवान है हृदय में विचार कर देखो रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा यानी बातें शुभ और पवित्र हैं दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं रात बीत गई सवेरा हुआ रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा लड़ाई में शत्रु के जिसका मन डावा डोल हो अच्छा है कि वह अभी भाग जाए युद्ध में जाकर विमुख भागने में भलाई नहीं है मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है जो शत्रु चढ़ है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया, सारे यानी लड़ाई के बाजे बजने लगे, सब अतुलनीय बलवान, वीर ऐसे चले मानो काजल की आधी चली हो उस समय असंख्य अशकुन होने लगे पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं अत्यंत गर्व के कारण वाशकुन शकुन अशकुन का विचार नहीं करता हथियार हाथों से गिर रहे हैं योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं सियार गिद्ध कौ और गधे शब्द कर रहे हैं बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं उल्लू ऐसे भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो यानी मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो जो जीव के द्रोह में रथ है मोह के वश हो रहा है, राम है राम विमुख और काम है उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? राक्षसों की अपार सेना चली चतुरंगी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेक प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं और बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा के के बादल हो रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं अत्यंत विचित्र फौज शोभित है मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो सेना के चलने से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 भेरी, नफीरी, यानि तुरही और और और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारु राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं हैं। अपने-अपने बल और का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा हे उत्तम योद्धाओं सुनो तुम रीछ और वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े, दौड़े, वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हो, वे अनेक वर्णों के हैं नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं वे बड़े बलवान है और किसी का भी डर नहीं मानते रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह का जय उनके सुंदर यश का बखान करते हैं दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान यानी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए